विनिमय का विधि यही है श्रम मूल्य का मूल्यांकन श्रम विनिमय विधि को पहचानना एक एक घाटा तहत ये आदमी समझदार होने के बाद ही इसको निर्वाह कर पाता है ये आज के जो आदमी आज जिसको महाविद्वान महामहा उपाध्याय आप कहते हो वो भी नहीं कर पाएगा आदमी समझदारी के बाद ही श्रम मूल्य को मूल्यांकित कर पाता है ठीक है इसकी आवश्यकता इसीलिए क्या है ये ये समझदार परिवार मूलक व्यवस्था में ये विनिमय कोष व्यवस्था है विनिमय कोष क्या चीज होता है है ना? श्रम मूल्य का विनिमय करना है उसका कोष क्या होगा भाई तो उपयोगिता मूल्य प्रवाह मूल्य संपन्न वस्तुओं का भंडार वस्तु भंडार का नाम है विनिमय कोष विनिमय के लिए हमारे कोष रखी हुई है मने विनिमय योग्य वस्तुएं रखी हुई क्या जी अभी कोष का मतलब क्या हो गया वो छापाखाना में छपा फर्रिया उसको इकट अगर केवल रथ ढेर लगा दिया उसको आप कोष कहते हैं क्या किए उसको उसमें पेट भरेगा कि इसमें पेट भरेगा किसमें भरेगा महाराज हाँ ये है ये पेट भरने वाला कोष है उपयोगिता की वस्तुएं जहाँ प्रचुर मात्रा में हम संपादित कर रखे हैं, ग्राम के जिम्मेवार से ग्राम समूह के जिम्मेवार से ठीक है ना क्षेत्र परिवार के जिम्मेवारी से या हम जो है ना वो एक जिला परिवार के जिम्मेवारी से जिला समूह के परिवार से राज्य परिवार के समूह से प्रधान राज्य परिवार के समूह जिससे मैंने परिवार से या हम जो सुरक्षित कर रखे रह, रहते हैं हमारे उत्पादन को ये इस प्रकार की जिम्मेवारी से रखी वस्तुओं का नाम है भंडारण उसी को हम कोष कहते हैं क्या बुरा है इसमें? कोई परेशानी नहीं ना खत्म हो गई बात विनिमय के लिए हम वस्तुओं को रखे हैं इसी को हम कोष कहते हैं वस्तु कोष वस्तु कोष किसको कहा क्योंकि विनिमय करना है ये वस्तु को देंगे हम दूसरा वस्तु लाएंगे मुद्रा कहा गया मुद्रा की जरूरत नहीं ना? है ना जरूरत है यदि मूल्यांकन करना बनता है श्रम मूल्य को उसके बाद आपको मुद्रा की जरूरत नहीं है। ये जितने भी दगाबाजी की विधि बनाए हैं वो सब अपने आप से सैनेड लेकर मर जाएगा मुद्रा विधि दगाबाजी का अव्वल अखाड़ा है अव्वल अखाड़ा मुद्रा विधि दगाबाजी का मूल स्रोत ठीक है इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है क्यों प्रभु अंतर्राष्ट्रीय कोष दगाबाजी का बड़ा दगाबाज रहते हैं वो दगाबाज दगाबाजों के गुरु रहते हैं वहां अंतर्राष्ट्रीय कोष में ऐसी बनी हुई है तंत्र ऐसा है दगाबाजी किए बिना ये कोई चीज बनते ही नहीं इसको एक अच्छी ढंग से समझ के इसके लिए समाधान खोजने की बात है समाधान खोजने पर यही आकार बनता है हमारे पास प्रचुर मात्रा से गांव की आवश्यकता से अधिक वस्तुएं सब कोष के रूप में हम रखें गांव की दूसरा कोई अवस्था आवश्यकता बनती है उसके लिए इसको देते हैं उस आवश्यकता की वस्तु लाते हैं हमारे परिवार की आवश्यकता से जब अधिक उत्पादन कर सकते हैं पूरा गांव भी अपने गांव की आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया ही रहेगा, रहेगा। नहीं रहेगा सीधा सीधा सीधा सीधा गणित आगे चलो चलो बाबा इसमें जो है जो मुख्य बिंदु जिनको स्पष्ट करना है एक तो श्रम मूल्य का निर्धारण श्रम मूल्य के आधार पर विश्व स्त्री व्यवस्था का व्यवहारिक रूप क्या होगा जब स्वराज्य जैसे एक आदमी कोई यात्रा करेगा तो ठीक है ठीक हाँ हाँ, है हम समझ गए वो ठीक है और वर्तमान मुद्रा चलन के दोष वो तो वो हो गया ना दोष बता दिया ना भाई अब दोष की जरूरत नहीं है अब दोष की व्यवस्था नहीं है देखिये हम इसके बारे में जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में इसका पूरा सूत्र लिखा है तो व्याख्या और भी करने का होगा तो हो ही जाएगा वो वो तो व्याख्या का स्वरूप समाधानात्मक भौतिकवाद में भी आया है आवर्तनशील शास्त्र में आता ही है इसका सामान्य सूत्र भी अपन एक दूसरे को समझने के लिए कितना किया ही जा सकता है देखो एक गांव में ज्यादा से ज्यादा चार परिस्थिति दस परिस्थिति छह परिस्थिति यहां होती है कोई फसल उत्पादन करने के लिए जैसा चना उत्पादन करना है चना पर उत्पादन करने के लिए एक गांव में चार चार परिस्थितियां हो सकते हैं एक जगह में ज्यादा हो सकता है एक जगह में, में कम हो सकता है ऐसे परिस्थितियां होता है ठीक है mm. तो श्रम लगाया वहां भी यहां भी वहां भी एक जगह में दस श्रम लगा एक जगह में चार श्रम लगा एक जगह में पांच श्रम लगा सब, सब ये सब सबको एकत्रित किया है उसको सामान्य बना दिया वो इतना लगा खत्म हो गया किसने श्रम ही निकलती है एक गांव के स्तर में हम आवरेज निकल दिया उसको दस गांव के स्तर में आवरेज निकाल लिया उसके बाद जो है ना ऐसा दस गांव मिलकर के जो बनता है एक समिति उसके आवरेज में निकाल लिया उसके बाद विश्व स्तर पर निकाल लिया खत्म हो गया इसको निकालने में क्या डर लगता है हमारे पास गणना विधि है है ना? जो श्रम को पहचानने की विधि है उपयोगिता के आधार पर श्रम नियोजन से क्या होता है उपयोगिता मूल्य स्थापित होता है उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन श्रम का मूल्यांकन ठीक है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन है तो आप, आप जो है ना एक श्रम के जगह में दस दिन लगाएंगे तो क्या करेंगे mm. वो तो कुछ मिलेगा नहीं तो हर व्यक्ति को श्रम नियोजन करना आवश्यकता बन जाएगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे और दरिद्रता कहा रहेगा 20 व्यक्ति में एक व्यक्ति आज श्रम नियोजन नहीं, नहीं कर रहा तभी भी हम दाना खा रहे हैं एक आश्चर्यचकित बात है ये इतना दगाबाजी के साथ भी सबको दाना मिलता है एक से एक एक दबा दगाबाज एक गणित आपको बताया था हल्दी धनिया खड़ी वो कहा कि कोई जगह की बहुत सबसे सुगंधित दार धनिया एक क्विंटल दस हजार रूपया पांच हजार रूपया कुछ भी नाम दिया दस हजार रूपया हम क्या ठीक है नहीं दस हजार रूपया पीसी वही धनिया पीसी पचास हजार रूपया मैंने पांच हजार रूपया कितने अच्छे व्यापार है ये पीसी मसाला ठीक है गरम, गरम मसाला तो आधा दाम में और खड़ी मसाला दूनी दाम में पीसी हल्दी आधा दाम में और खड़ी हल्दी दूना दाम में पेपरों में हर दिन देखो ना भाई आप पेपर में देखो ये दगाबाजी का कोई अंत है यह आपको नहीं समझ में आता है ये दगाबाजी है खत्म हो गया तो दगाबाजों की इस इस जमघट में सबको दाना मिलता है आज भी इन द, ये योजना आलस्यवाद के घेरे में गिने गिने लोग श्रम करते हैं उनके बदौलत इतने आदमियों को दाना मिल रहा है ये कम चमत्कार है क्या ये सबसे बड़ी चमत्कार यही है दगाबा है के जमघट में कितना एक सोचने की बात है महाराज जी खून सुखने की बात है यदि समझ में आता है तो खून सुखेगा किसी का भी हो तो क्या व्यापार के कुछ है? नमूना बताया तरीका अब तो क्या है परसों के दिन हम पेपर में देखते रहे धान ठीक है अपना शिखर में पहुंच गयी थी अब धान आ गया अब बिल्कुल नरमी आएगी क्या लिखा है क्यूँकी किसान को पैसा देना नहीं है ठीक है नरमी आएगी ठीक है ठीक हो गया उसके लिए वो क्या कहते हैं महाराज जी क्या क्या है ये कोई समिति है इसका व्यापार दग, दगाबाजों की क्या कहते हैं मंडी। वो तो इसका किसी व्यापारी व्यापार का जो हाँ जो वो कोई एग्रीकल्चर संघ व्यापारियों का एक संघ है, है। हाँ? तो। व्यापारिक संघ जो व्यापारिक संघ का जो मूल केंद्र है कुछ भी वो उनकी अनुमति से उनके अनुमति से पर जो अभी धान आएगा ना उसके अनुमति से और धान का कीमत को आधा कर दिया कई के लिए धान को खरीदना है चौथाई कर दिया उनके अनुमति से ये लिखा रहता है आप लोग कई को पढ़ते नहीं हो देखते नहीं हो हमको समझ में नहीं आता ये लिखा रहता है पेपरों में हमने पढ़ा है ये दगाबाजी है कि नहीं है नहीं है नहीं। मैं सर दिन दहाड़े दगा हाँ चलो आगे बाबा ये एक प्रश्न था कि जैसे श्रम मूल्य के आधार पर जब बिन्मय कोष होगा है ना तो उस समय जब यात्रा में होगा कोई आदमी उसको बताते है उसकी व्यवस्था क्या है बाबा आदमी अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है ये तो है ही है बात हो गई हर परिवार के लिए वो मैंने जैसा अधिक वस्तु को अब विनिमय कोष में रखते हैं वो इश्यू करता है इनके पास दस श्रम मूल्य है हजार श्रम मूल्य है बीस श्रम मूल्य है ये लिखता है कौन लिखता है ग्राम के विनिमय कोष अच्छा। उनका आइडेंटिटी रहती है उस परिवार का उस आइडेंटिटी के आधार पर उनके पास जो श्रम रहता है उसको कहीं भी आप विनिमय कर ले वो जो जिनको देना है वो लिखेगा हम इसमें से चार पाया ठीक है वो तुरंत उनके यहाँ से वतना श्रम मूल्य की वस्तु उनमें ट्रांसफर हो जाएगा कितना जल्दी की बात है श्रम विनिमय विधि है किसी भी यात्रा में किसी भी शॉप में किसी भी बाजार में आप अपने श्रम को उपयोग कर सकते हैं इससे ज्यादा गारंटी कार्ड कुछ होता हो सकता है पर उससे मुद्रा में भी होता हो है बाबा जी श्रम मुद्रा जो बा, बात होता है ना बाबा मुद्रा को आप छपा सकते हो छापाकाना रखा हुआ है अभी परेशानी क्या हुआ है रिजर्व बैंक जितना छापा हुआ है उससे न जाने कितना गुणा जो कागज दौड़ रहे हैं उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता है फैटिल हो चुका है आपका देश का मुद्रा दूसरे देश में छपता है दूसरे देश का छापा यहां होता है इस ढंग से सभी पूरा हो गए है सबका हालत जो बैंड हो छाप नहीं होता नहीं होता, वो एक गांव से होता है, एक गांव से होता है हो तो इनको समझाओ पुनः वही जब सब लोग समझदार हो जाएंगे तब की बात है क्यों बाबू? ओहो समझदार होता मैदान तो व्यवस्था में जिएंगे नहीं फिर काम तो का करेंगे ठीक है वो भी है वो भी एक गारंटी कार्ड है हाँ। ये जो कहता है उसके बावजूद भी यदि कूद फाम करना चाहते हैं तो होता नहीं उसकी व्यवस्था चेक बैलेंस प्रोग्रम है उसको हम समझा देंगे पहुंचेगा कैसा उसका कम्युनिकेशन कैसा उसका उसका ऐसा है बेटा भी हमारे पास दूर संचार में हम समर्थ हुए हैं मानते हैं ठीक है हर गांव जो आपको दूर संचार से सम्बद्ध रहता है ठीक हो गए कोई भी आदमी अपना कार्ड से कितने चीज को दे के आएगा वो तुरंत गांव में पहुंचते ही अपने जो दूर संचार विधि से वो व्यवस्था हो जाएगी और किसको देना है ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी वो वतने चीज आपके विनिमय कोष से उनके लिए रिजर्व है वो जहां कहते हैं वहां वो पहुंचा देगा। दिएगा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा काम शुरू हो है। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी नहीं हमारा जी अभी की जैसा थोड़ी ही है अभी की जैसा तोड़ी हर हर जो विन में, हर विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा रहेगा मैं बोल रहा इंटरनेट से चलेगा इंटरनेट में जाएगा। सुनो तो सही है अच्छी तरह से सुनो विनिमय कोष के साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम रहेगा खत्म हो गया मान उसमें क्या तकलीफ है आपको हाँ, कोई दुराचार होगा नही तकलीफ होगा तकलीफ होगा यही तकलिफ दुराचार सब बंद हो जाएगा ये तकलीफ होगा <laughs> अनाचार दुराचार बंद हो जाएगा ये तकलीफ से यदि पसीना निकलता है और थोड़ा सा कर लें इतने ही बात है इसमें श्रम विनिमय की एक, एक, एक प्रमाण पत्र पत्रक विधि होते है वो हर गांव से ही स्थापित घर गांव में स्थापित रहेगी वो वो आप छपवा करके लाओ दूसरे जगह में से वो उसी गांव में जाना पड़ेगा कहीं से आप छपा के लाओगे वो गांव में जाना पड़ेगा तब का तब आपका पहचान हो जाएगी